अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम मंत्र का विचार हम लोग कल कर चुके हैं द्वितीय मंत्र का विचार आज होना है ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्ता उनकी परंपरा को मुंडक उपनिषद उपक्रम में स्वयं बता रही है ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ब्रह्म विद्या कर्ता की परंपरा बताई जा रही है की प्रशंसा के लिए ही ब्रह्मा जी के विश्व, विश्वस्यकर्ता कर्ता भुवनस्य गुप्ता इत्यादि विशेषण प्रथम मंत्र के पूर्वार्ध में बताए गए थे उत्तरार्ध में ब्रह्म विद्या का सर्व विद्या प्रतिष्ठा यह विशेषण भी, भी बताया गया था तो समस्त विद्याओं की प्रतिष्ठा रूपा ब्रह्म विद्या का उपदेश जो इस स्थूल संसार के कर्ता तथा रक्षिता ब्रह्मा जी हैं वे स्वयं करते हैं इस प्रकार जब ये कहा गया तो ब्रह्म विद्या का महान पुरुषों के साथ जगत स्वामी के साथ संबंध होने से ब्रह्म विद्या का प्राशस्त्य प्रकट हुआ और जिस ब्रह्म विद्या के उत्पन्न होने के बाद किसी भी अन्य विद्या का आश्रय ब्रह्म विद्या के विषयभूत ब्रह्म से अलग अवशिष्ट ही नहीं रहता विषय इसलिए सारी विद्याओं की परिसमाप्ति जिस ब्रह्म विद्या में होती है वह ब्रह्म विद्या अन्य विद्याओं में प्रशस्त है इस प्रकार ब्रह्म विद्या का प्राशस्त्य सर्वविद्या प्रतिष्ठान विशेषण से भी निश्चित होता है ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र अथरवा ने अपने पिता से प्राप्त ब्रह्म विद्या का उपदेश अंगी को किया इसे कहा जा रहा है द्वितीय मंत्र में पूर्वार्ध में द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें अथर्णे प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातावाचांगिरे ब्रह्म विद्या स भारद्द्वाजा सत्यवाह प्राह परावराम। तो ब्रह्मा भार्वाजोंगिसेरा ब्रह् विद्याथ् प्रवदेत अथर्वा ताम पुरा अंगिरे ब्रह्म प्रोवाच। वाच। ऐसा अन्वय पूर्वाध कर लगेगा यानी ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथरवा को जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था उसी ब्रह्म विद्या का यानी अपने पिता से प्राप्त विद्या का उपदेश अंगी नाम के ऋषि को अथरवा ने किया ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र ने अपने पिता से प्राप्त वही ब्रह्म विद्या अंगी नाम के ऋषि को बताई पूर्वाध में बताया गया और अथरवा से जो विद्या प्राप्त की अंगी ऋषि ने उसी विद्या को भरद्वाज गोत्र उत्पन्न सत्यवाह को अंगी ऋषि ने बताया इसे तृतीय पाद में कहा जा रहा है कि स भारद्वाजा सत्यवाहय प्राह तो सत्यवह नाम है अंगी के शिष्य का और उनका गोत्र है भरद्वाज भरत गोत्र उत्पन्न होने से अर्जुन को जैसे भारत कहा जाता है ऐसे को भरत द्वाज गोत्र, गोत्र में उत्पन्न होने के कारण भरत भारद्वाज कहते हैं तो भरत भरद्वाज गोत्रीय सत्यवाह को अंगी ऋषि ने अथर्वा प्राप्त ब्रह्म विद्या का उपदेश किया आगे कहते हैं कि सत्यवा भी यह ब्रह्म विद्या की परंपरा आगे चलाई तो भारत भारद्वाज यानी भरद्वाज गोत्रीय सत्यवह ने आंगिसे परावरा ब्रह्म विद्या प्राह प्राह क्रियापद का अन्वय चौथे पाद में भी करना तो भारद्वाज ऋषि ने अंगिरा ऋषि को इस परावरा ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जो सत्य वह से प्राप्त की थी उसे अंगिरा को बताया अथर्वा शिष्य हैं अंगी और सत्य के शिष्य हैं अंगीरा अंगीर शब्द रे, रेफांत हैं जो अथर्वा के शिष्य हैं तृतीय आचार्य प्रथम आचार्य ब्रह्मा जी द्वितीय अथर्वा तृतीय है अंगी। और पंचम आचार्य जो अंगीरा है वो सकारांत शब्द हैं अंगीर शब्द है श, सकारांत और अंगी है रेफांत अंगी ऋषि अलग है अंगीरा अलग है अंगीय है अथर्वा के शिष्य तृतीय आचार्य और ये है अंगीरा पंचम आचार्य सत्यवह के शिष्य ब्रह्म विद्या का विशेषण है परावराम ब्रह्म विद्या को परावरा कहा जाता है तो परावर शब्द का दो प्रकार से युत्पादन करके भाष्कर भगवान बताएंगे कि पर यानी पूर्ववर्ती आचार्य परावर में पर और अवर ऐसे दो शब्द हैं पर से लेंगे पूर्व आचार्य को और अवर शब्द से लेंगे उत्तर आचार्य को तो परस्मात्स्माद आचार्यात अवरेण अवरेण आचार्यण प्राप्ता इति ही परावरा ऐसी उत्पत्ति करता है परावर शब्द की पूर्व पूर्व आचार्य से उत्तर उत्तर आचार्य के द्वारा प्राप्त विद्या परावरा कहलाएगी तो ब्रह्मा जी से अथर्वा ने तो ब्रह्मा जी अथर्वा की अपेक्षा पर हैं यानी पूर्ववर्ती है अथर्वा ब्रह्मा जी की अपेक्षा अवर है अथर्वा की अपेक्षा अवर है अंगी और अंगी की अपेक्षा पर है अथर्वा अंगी भी पर है भारद्वाज की अपेक्षा सत्य की अपेक्षा और सत्य भी पर हैं और अवर हैं आंगिरा सत्यवह की अपेक्षा इसलिए इनको कहा जाता है इस विद्या को कहा जाता है पूर्व पूर्व आचार्य के द्वारा उत्तर उत्तर आचार्य से प्राप्ता आचार्य के द्वारा प्राप्त की गई वो हो गई परावरा एक परावर इस विशेषण की व्युत्पत्ति ऐसे होगी एक युत्पत्ति ऐसे होगी कि विद्या दो प्रकार की यहाँ पर और अपर अवर शब्द से आचार्यों को लिया गया पूर्व युत्पत्ति में द्वितीय युत्पत्ति में भाष्कर भगवान बताएंगे कि पर तथा अवर ये दोनों शब्द विद्या के विशेषण है तो पराविद्या विद्या और परा विद्या के जो विषय अपरा विद्या के जो विषय पर का अर्थ है उत्कृष्ट अवर का अर्थ है निकृष्ट तो पर विद्या यानी उत्कृष्ट विद्याएं तथा अवर विद्याएं यानी निकृष्ट विद्याएं इन सब विद्याओं के विषय में जिस विद्या की व्याप्ति है उस विद्या को कहा जाता है परावरा विद्या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विद्या के विषय में भी और निकृष्ट से निकृष्ट विद्या के विषय में भी जिस विद्या की व्याप्ति है उस विद्या को कहा जाएगा परावरा विद्या तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो विद्या है निकृष्ट से निकृष्ट जो विद्या है विद्या का भेद तो होता है विषय भेद को लेकर के उत्कर्ष या अपकर्ष विद्या में होगा उसका विषय यदि उत्कृष्ट है तो विद्या उत्कृष्ट विषय यदि निकृष्ट है तो विद्या निकृष्ट मानी जाएगी और ये जो उत्कृष्ट निकृष्ट हैं सब के सब अनात्म पदार्थ उसका अधिष्ठान है ब्रह्म जो तत्त्वमशादी वाक्योत्थ वृत्ति में अभिव्यक्त ब्रह्म है वही तो ब्रह्म विद्या है कल्बता था और वही ब्रह्मा पर विद्या के विषय का भी अधिष्ठान है अवरा विद्या के भी विषय का अधिष्ठान है इसलिए अधिष्ठानत्वेन रूपेन परा विद्या के विषय में भी और अपरा विद्या के विषय में भी अवर विद्या के विषय में भी वही व्याप्त है किसी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अनात्म पदार्थ की सिद्धि या निकृष्ट से निकृष्ट पदार्थ की सिद्धि जब तक उसके अधिष्ठानभूत ब्रह्म से उसे सत्ता सत्तास्पूर्ति नहीं प्राप्त होगी तब तक नहीं हो सकती इसलिए सत्ता प्रदायक तया सभी उत्कृष्ट निकृष्ट अनात्म वस्तुओं में अनुसूत है ब्रह्म और वो ब्रह्म ही तो ब्रह्म विद्या है इसलिए इस ब्रह्म विद्या को कहा जाता है परावरा समस्त उत्कृष्ट विद्याएं तथा निकृष्ट विद्याओं के विषय में व्याप्त होने से सत्ता स्पूर्ति प्रदायक तया अधिष्ठानतया व्याप्त होने से <coughs> यह परावरा विद्या है ब्रह्म विद्या और उस परावरा ब्रह्म विद्या का उपदेश सत्यवहने अपने शिष्य अंगिरा को किया ये चौथे पाद में कहा गया द्वितीय मंत्र के अब थोड़ा भाष्य है इसको देखिए अथर्वने याम प्रवदेत ब्रह्मा इसमें याम इत्यादि का अर्थ कर रहा है। याम एताम अथर्वने प्रवदेत यानी अवदत ब्रह्म विद्याम ब्रह्मा तो ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया अथर्वने याम प्रवेत ब्रह्मा इतने का अर्थ है्रह्मण प्राप्त अथर्वा पूर्व उच उत्तर अंगिनामा ऋषिको अथर्वाने उसी अपने पिता से प्राप्त ब्रह्मविद्या का उपदेश किया पूर्वाध की व्याख्या भाष्य में हो गई सरल है सार्वाजा भारत भारत सत्यवाह्य प्राह इस तृतीय पाद की व्याख्या करते हैं भाष्कर भगवान कि अंगीर स ये सर्वनाम अथर्वाशिष्य अंगी का परामर्शक है इसलिए स याने ने भरद्वाज गोत्र उत्पन्न सत्यवाह को ब्रह्म का प्राह क्रिया के कर्म के रूप में यहाँ पर भी होगा तृतीय में भी तो ब्रह्म प्राह ऐसा तो भारद्वाज शब्द की उत्पत्ति करते हैं भरद्वाज गोत्रवाह सत्यवह नाम ने प्राह प्रोक्तवान अंगी ने सत्यवाह को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया और भारत भारद्वाजो अंगीरसे परावराम ये जो चौथा पाद है इसका अर्थ करते हैं भारत भारद्वाजो अंगीरसे स्वशिष्याय पुत्रा तो अंगीरा ये भरद्वाज गोत्र उत्पन्न सत्यवह के शिष्य है अथवा पुत्र भी हैं दोनों भी मान सकते हैं शिष्य मान लो या पुत्र मान लो उन्हें सत्यवह ने उपदेश किया ब्रह्म विद्या का और यहां ब्रह्म विद्या का विशेषण है परावराम परावराम इस विशेषण की दो प्रकार से उत्पत्ति भाषकर भगवान बता रहे हैं प्राप्ता परस्मा प्राप्त परस्मात्स्मात यानी पूर्व पूर्व आचार्य से अवरे यानी उत्तर उत्तर आचार्य के द्वारा प्राप्त जो विद्या उसे परावरा विद्या कहा गया अथवा एक प्रकारांतर से उत्पत्ति बताते हैं परावर शब्द की कि परावर सर्व विद्या विषय विद्याप्तेर व परावर, परावर सर्व विद्या विषय व्याप्ते परावरा ऐसा लगाना तो परावर जो समस्त विद्याएं हैं यानी पर विद्या सभी पर विद्याएं सभी अवर विद्याएं और उन सभी पर विद्या के विषय तथा अपर अवर विद्या के विषयों में व्याप्ति जिस विद्या की है उसे कहा जाता है परावरा विद्या तो ब्रह्म विद्या की व्याप्ति सभी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विद्या में भी और निकृष्ट से निकृष्ट विद्या में भी होने से ब्रह्म विद्या परावरा तो परावर सर्व विद्या विषय व्याप्तेर्वा परावरा ऐसा नुए करना और ताम परावराम अंगिरसे से इति अनुसंग प्राह क्रियापद की अनुवृत्ति यहाँ पर भी ले आना तृतीय मंत्र का उच्चारण किया जा सौनको हई महाशालो अंगि रुपसन्न पु भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञात तो सुनक के पुत्र हैं इसलिए सौनक कहा जाता है और सौनक का विशेषण है महाशाल हाँ शब्द ह हाँ और वही ये दोनों पात है प्रसिद्ध अर्थ में सौनक की बड़ी प्रसिद्धि है नैमी में 88,000 शिष्यों के साथ निवास करते हैं इसलिए इनको कहा जा रहा है कि महाशाल है महाशाल ने बड़ी बड़ी जिनके आश्रम में पाकशाला तथा तो पाठशालाएं हैं 88,000 लोगों का भोजन बनना है जिस भोजनालय में वो भोजनालय कितना बड़ा होगा इसलिए महान हैं पाकशाला जिनके आश्रम में और पाठशाला भी फिर क्लास लगने हैं तो कक्षाएं लगनी हैं तो कक्षाओं के लिए अट्ठासी विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्थाएं अलग अलग कक्षाएं भी होनी चाहिए ना इसलिए पाठशाला भी बड़ी बड़ी हैं। जहां हैं इसलिए जिनके आश्रम में है उन्हें कहा जाता है महाशाल और महाशाल शब्द का अर्थ करेंगे भाष्कर भगवान महागृहस्त एक छोटा सा किचन रूम होता है दो बेडरूम या एक बेडरूम किचन हॉल वाला फ्लैट भी होता है तो एक गृहस्थ माना जाता है तो यहाँ तो अठासी हजार के लिए अठा कई हजार तो कमरे होंगे ना एक एक कमरे में दो दो भी रहे तो चौवालीस हजार कमरे तो होंगे की नहीं और इतने सारे सदस्य जिनके पास हैं वो महागृहस्त कहलाता है तो महाशाल या ने महागृहस्त सोनक का विशेषण है तो लेकिन ये अभी आत्मज्ञान उनके पास नहीं है तो अपने महाशालत्व का दस हजार विद्यार्थी जिनके यहाँ पढ़ते हो उन्हें कहा जाता है कुलपति जिनके आश्रम में और यहाँ अट्ठासी हजार हैं लगभग नौ गुना अधिक है ना, इसलिए उन्हें महाशाल कहा जाता है ऋषियों में ये पहले उपाधि इस प्रकार की उपाधियाँ होती रही तो इतने बड़े हैं लेकिन अपने इस बड़ेपन का अभिमान छोड़ करके जो विद्या उनके पास नहीं है उस विद्या को प्राप्त करने के लिए जाते हैं शास्त्र विधि के अनुसार अंगीरा ऋषि के पास समित पानी होकर के तद पानी सगुरुमेवा भी जैसा ऐसा ही शास्त्र का निर्देश है तो वैसे ही महाशाल सौनक अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं इसे कहते हैं कि अंगी रसम विधिवत उपसन्न तो रसम विधिवत उपसनस विधिवत यानी शास्त्र विधि के अनुसार शास्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जिस प्रकार से जाना चाहिए ऐसा बता रहा है उसी प्रकार से जाना यह विधिवत माना जाता है <coughs> तो उपसन्न का अर्थ है गुरु समीपम गास्त्र विधि के अनुसार गुरु के पास गए अंगिरा के पास और जाकर के पप्रच्छ तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया के अनुसार वो जाकर के विधिवत नमस्कार आदि करके फिर रसन्न चित्त देख करके पूछा ऋषि को क्या पूछा तो कहते भगवो विज्ञाते कस्मिन्दम इति हे भगव ऐसा संबोधन करके अंगीरा ऋषि ऋषि के लिए सौनक ने कहा कि विज्ञाते भवति इति पप्रच्छ ऐसा करना हे भगवन् ऐसी कौन एक वस्तु है जिसको जानने से फिर इदम सर्वे तया प्रसिद्ध सब का सब विज्ञातम भोत यानी विशेष रूप से जाना जाता है फिर कुछ भी जानना अवशिष्ट नहीं रहता सब कुछ जाना जाता है ऐसी वह कौन एक वस्तु है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता सब कुछ जाना जाता है ऐसा प्रश्न भारत सौनक ऋषि ने अंगिरा ऋषि से किया हैं? भगवत सकारांत हाँ तो एक भगवन शब्द हैं वो मतु प्रत्यंत भगवत शब्द है उसका भगवन बनेगा और एक सकारांत भगवत शब्द है एक भगत शब्द भी है हे भगो ऐसा भी बनता है भगवान अर्थ में ही निपात है यह दोनों सकारांत भगवो भगवस भी और भगस भी भगवान अर्थ में ही और भगवान ये तो प्रत्यात है मत उप्रत्य हुआ है भगवान भगवंतो भगवंत बनता है उसी अर्थ में भगवत निपात भी है तो हे भगवो या हे भगवं इस अर्थ में कि वह कौन सी एक वस्तु है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है भाष्य है इसे देखिए सौनक सौनक शब्द की उत्पत्ति करते हैं सुनक से अपत्यम सौनक ऐसी अपत्य अर्थ में अण्प्रत्यय होकर के सौनक बना आदि वृद्धि होकर के तस्यापत्यम एक तद्धित प्रकरण में सूत्र आता है उससे अन प्रत्यय होता है सुनक शब्द से अन प्रत्यय होने के बाद आदि आजको वृद्धि हो जाएगी तो सौनक बन जाएगा टीका लोप हो जाएगा भ संज्ञा होकर के ये तीचो सूत्र से तो सौनक बनेगा यानी सुनक के पुत्र सौनक है और वे महाशाल हैं महाशाल का अर्थ करते हैं महागृहस्त महाशाल यानि महागृहस्त और अंगिर भारद्वाज शिष्यम तो भारद्वाज जो सत्य वह हैं उनके शिष्य हैं अंगीरा उन्हें उनके पास विधिवत ये सौनक गए हैं ब्रह्म विद्या के आचार्य के रूप में उन्हें स्वीकार किया है सौनक ने तो अंगिश भारिष्यम आचार्य विधिवत यथा यथाशास्त्र विधिवत का अर्थ करते हैं यथा इति यथाशास्त्र इत्य विधिवत इस शब्द का अर्थ है शास्त्रानुसार उपसन्न का अर्थ करते उपगत आचार्य सत्यवह के पास जाकर के फिर पूछा शास्त्र विधि विद्या, के अनुसार गए उन्हें प्रसन्न चित्त देख करके फिर प्रश्न किया यहाँ विधिवत ये विशेषण आया सोनक और अंगिरा ये जो गुरु शिष्य है अंगिरा गुरु अंगिरा गुरु हैं और सोनक शिष्य है इन दोनों का गुरु शिष्य भाव संबंध बताने के बाद विधिवत ये विशेषण आया उससे पहले पांच आचार्यों को बता चुके हैं पांच आचार्यों में वो गुरु शिष्य भाव संबंध बता है ब्रह्मा अथर्वा अथर्वा अंगी और ये सत्यवह और अंगी और सत्यवह और अंगिरा इस प्रकार ये संबंध बताया यहां तक तो कोई विधिवत ये विशेषण नहीं दिया विधिवत उपसन्न अथर्वा ब्रह्मा जी के पास विधिवत उपसन्न हुए ऐसा पूर्व में नहीं कहा प्रथम मंत्र में और अंगी अथर्वा के पास विधिवत गए ये नहीं कहा अंगी के पास सत्यवह विधिवत आए ये नहीं कहा और सत्यवह के पास अंगिरा भी विधिवत आए विधिवत उपसन्न हुए ऐसा नहीं कहा ये सत्यवह के पास ये अंगिरा के पास सौनक विधिवत उपसन्न हुए ये कहा है यहाँ पर तो यहाँ विधिवत उपसन्न सौनक तथा अंगिरा के संबंध में ही क्यों कहा गया पूर्व में क्यों नहीं कहा गया ये सब प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं इन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि सौनक अंगीरसो हो सौनकसो संबा अर्वाक् विवतना उपसदन विधे तो सौनक तथा अंगीरस के अंगीरा के के संबंध कथन बाद अर्वाका अनंतर सौनको हवए महाशालो अंगीरसम तो यहां इन दोनों के संबंध में बताया जा रहा है कि विधिवत उपसन्न ये कथन ये ज्ञापन करता है कि सोनक से पूर्ववर्ती जो शिष्य थे उनके लिए विधिवत उपसन्नता का नियम नहीं है ज्ञापित होता है यह ज्ञापन करने के लिए यहां पर सोनक अंगिरा ऋषि के पास विधिवत उपसन्न हुए ऐसा श्रुति ने विशेषण दिया ये लिखते हैं कि सोनक अंगिशो संबंधात अर्वाक विधिवत विशेषनात्सद उपसदन विधे उपसदन विधि जो है गुरुपगमन बताने वाला विधिवाक्य है सगुरुमेवा भी गच्छेत यह विधि वह पूर्वेश अनियम ओ पूर्वा सौनक से पूर्ववर्ती आचार्य पालन करे या न करें इसका कोई नियम नहीं है पालन कर भी सकते हैं इस विधि का पालन नहीं भी कर सकते हैं अनियम है लेकिन यहां पर दिया तो सौनक के अनंतर जो भी होंगे उन्हें इस उपसदन विधि का पालन करना ही है ये निकलेगा अब ये मर्यादा वा ये द्वारा है मर्यादा मध्य दीपिका न्यायार्थम वा विशेषण तीन प्रकार से ये समाधान किया है कि विधिवत उपसन ये यहीं पर क्यों दिया तो एक समाधान हुआ पूर्वाचार्यों में उपसदन विधि का अनियम दिखाना एक समाधान हुआ लेकिन इसमें विशेषण वैयर्थ्य नाम का दोष प्रतीत हो रहा है इसलिए दूसरा समाधान करते हैं मर्यादा मरना विधिवत् उपस ये समझना तो दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा कि अनियम ज्ञानस्य अकिंचित करत्वेन विशेषण वैफल्यम आशंक आह मर्यादा इति कहते हैं मान लो यहां पर ये विधिवत उपसन्न विशेषण देने से ये ज्ञापन हुआ कि पूर्व आचार्यों के लिए यह नियम नहीं था पूर्व में शिष्यों के लिए विध, आ, उपसदन विधि का पालन करना आवश्यक नहीं था करते हैं तो ठीक है नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं ऐसा ज्ञान हो भी जाए तो इस ज्ञान से कोई लाभ विशेष तो प्रतीत नहीं हो रहा है यह ज्ञान पूर्वाचार्यों के लिए उपसदन विधि का अनियम ज्ञान अकिंचित कर है यानी किसी कार्य अनुकूल प्रवृत्ति का जनक नहीं प्रतीत हो रहा है इसलिए ये दूसरा नियम बता दूसरा अर्थ बताते हैं प्रयोजन बताते हैं विधिवत उपसन्न इस विशेषण का नियम मर्यादा करना इधर भी जोड़ देना जो मध्य दीपिका न्यायार्थम वा, ये विशेषण वा यहां पर उसको यहां पर भी ले आना मर्यादा करनार्थम व विशेषणम यानी विधिवत उपसन्न विशेषण मर्यादाकरण के लिए है मर्यादाकरण का अर्थ करते हैं टिप्पणी में टिप्पणी कार नंबर में ही उत्तरेशा नियमार्थम एने सौनक के पश्चात ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए जो भी ब्रह्म विद्या के आचार्य के पास जाएगा उन्हें उपसदन विधि का पालन करना ही है ऐसा नियम होगा इस नियम के लिए विधिवत उपसन्न विशेषण यहाँ पर दिया गया ये एक प्रयोजन होगा इस विशेषण का उत्तरे श्याम का अर्थ है सौनक के बाद में जो भी ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहेंगे शिष्य उन्हें उपसदन विधि का पालन करना ही है जैसे सौनक ने किया यह ज्ञापन होगा इस विशेषण से इसके लिए यहां पर विशेषण विधिवत उपसन ये है विशेषण का सार्थक दिखा तीसरा एक बताते हैं मध्य दीपिका अथवा यहीं पर दिया हुआ जो विधिवत उपसन विशेषण है वह ज्ञापन करेगा श्रुति के लिए सब समान है पूर्व पूर्ववर्ती भी मध्य मध्यवर्ती भी और उत्तर उत्तरवर्ती भी इसलिए कुछ के लिए नियम करेगी कुछ के लिए नियम नहीं करेगी ऐसा नहीं तो यहां बीच में विशेषण जोड़ने का प्रयोजन हुआ कि देहली दीप न्याय जैसे किसी के घर में एक ही दीप हो और कमरे के अंदर भी प्रकाश चाहिए कमरे के बाहर भी प्रकाश चाहिए तो जला हुआ दीप दरवाजे पे रखते हैं दिल्ली में उसे दिल्ली कहते हैं और वह अंदर भी प्रकाश कर देता है बाहर भी प्रकाश कर देता है उसे में काम चला लेते हैं <coughs> ऐसे ही <coughs> विधिवत उपसन्न विशेषण ये बीच में आया है वह पूर्वाचार्यों के लिए भी नियम बताएगा और उत्तर के लिए भी नियम बताएगा ये सौनक अंगिरा बीच वाले हैं और बीच वालों में विधिवत उपसन्न ये विशेषण देहली द्वीप का काम करेगा दिली में रखे हुए दीप के तरह कमरे के अंदर भी प्रकाश करेगा कमरे के बाहर भी करेगा, प्रकाश करेगा अनवित होगा प्रकाशकत्व रूपे न जैसे वो होता है ऐसे ये विशेषण पूर्वाचार्यों को भी गुरुप्रदन विधि के पालन के लिए बाध्य करेगा और उत्तर आचार्यों शिष्यों के लिए भी गुरुप्रदन विधि के पालन का नियम बताएगा इस दृष्टि से लिखते हैं मध्य दीपिका न्यायार्थम वा विशेषणम यहां पर विधिवत उपसन्न विशेषण यह मध्य दीपिका न्याय यानी दहली दीप न्याय को दिखाने के लिए हैं। है सबको नियम का पालन करना जरूरी है गुरुपसदन विधि का यह ज्ञापन हो रहा है यहां पर विधिवत उपसन्न यह विशेषण जोड़ने से आगे हैं अस्मा, अस्म है भाष्य में अस्मदादीसुअपी उपसदन विधे इष्टवात क्योंकि उपसदन विधि अभिष्ट है हम लोगों के लिए भी तो इसलिए यह नियम सार्वत्रिक होगा ये दिखाने के लिए यहां पर विधिवत उपसन्न ये विशेषण है तो उपसदन विधेदी अस्मदादि सु अपि इष्टत्वात इसमें अस्मदादी कहने से मर्यादा करणार्थम इसका स्पष्टीकरण हुआ और अपि शब्द जोड़ने से मध्य दीपिका न्याय का भी स्पष्टीकरण हुआ ऐसा टिप्पणी में टिप्पणी लिखते हैं चार और में चार में लिखा कि अस्मदादी सु तो मर्यादा यानी मर्यादा करणार्थम यानी सौनक के अनंतर आने वाले जितने भी उत्तरवर्ती हैं गुरु शिष्य उनको उपसदन विधि का पालन आवश्यक है ये दिखाना ये मर्यादाकरण हुआ इसका स्पष्टीकरण है अस्मदादि सु उपसदन विधे इष्टत्वाद और अपि शब्द जोड़ करके पूर्वाचार्यों को भी लिया जा रहा है पूर्व गुरु शिष्य परंपरा को भी लिया जा रहा है इसलिए वो मध्य दीपिका न्याय का स्पष्टीकरण हुआ उपास नंबर में लिखा है तो भाष्य में आगे हैं किम आह इति ये प्रश्न है ये कहा कि महाशाल सौनक अंगिरा ऋषि के पास शास्त्र विधि के अनुसार गए और उन्हें पूछा तो प्र तो पप्रच्छ का कर्म वहां पर नहीं बताया है ना पूर्वाध में इतना ही कहा कि विधिवत उपसन्न तो प्रश्न किया तो क्या प्रश्न किया क्या पूछा ये यहाँ पर कहते हैं कि किम यानी सौनक अंगीरसम किम पप्रच्छ ऐसा लगाना सौनक ने अंगीरा ऋषि ऋषि को क्या पूछा किम इसका अर्थ है तो इति आह इस प्रकार प्रश्न के विषय को जानने की जिज्ञासा किम इसे होने पर आह उत्तरार्थ में वो का विषय बताया जा रहा है जिस विषय प्रश्न है वो वस्तु बताई जा रही है तो कश्मीन भगवो विज्ञाते नू इति नू ये निपात है वितर्क में तो हे भगव ऐसा संबोधन किया भगवह यानी भगवन तो हे भगवन ऐसा संबोधन करके कस्मिन विज्ञाते इदम सर्व विज्ञातम भवति ये प्रश्न किया तो इदम सर्व का अर्थ करते हैं कि सर्व यद इदम विज्ञेयम् जो हो जानने योग्य वस्तु हैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिनको जाना जाता है वो विषय विज्ञातम यानि विशेषेणा ज्ञातम अवगतम भवति। विशेष रूप से जाने जाते हैं अवगत हो जाते हैं जानना बाकी रहता ही नहीं है किसी को भी जिस वस्तु के जानने से सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता वह वस्तु कौन है ये प्रश्न भार अंगिरा ऋषि से किया सौनक ने तो इति अवगत ऐसा प्रश्न किया अब ये एकस्मिन् ज्ञाते इति शिष्ट प्रवाद इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार प्रश्न बीजम आह जो सौनक का अंगीरा ऋषि के प्रति प्रश्न है इस प्रश्न का बीज या कारण निमित्त कोई ना कोई होना चाहिए ना ऐसे प्रश्न अपने आप नहीं होता प्रश्न होता है किसी विषय को सामान्य रूप से जाने और विशेष स्वरूप अज्ञात हो उस वस्तु का तो विशेष रूप को जानने के लिए प्रश्न होता है प्रश्नकर्ता को उसके सामान्य स्वरूप का ज्ञान रहता है तो प्रश्न बीज होगा सामान्य स्वरूप का ज्ञान सीधे सीधे एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है ये सामान्य रूप से किसी न किसी से पहले ज्ञात हो तो वो कौन है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है ऐसा विशेष स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होती है तो ये सामान्य ज्ञान पहले बता रहे हैं प्रश्न बीज है सामान्य ज्ञान इसलिए टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं एक नंबर में ये क्या, छे नंबर में कि प्रश्न बीजम इतनी सामान्य ज्ञानम इत्यर्थ प्रश्न का कारण है सामान्य रूप का ज्ञान पहले मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी कोई एक पदार्थ है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है ऐसा उस पदार्थ का सामान्य रूप से अस्तित्व ज्ञान होना चाहिए अन्यथा ये प्रश्न नहीं होगा तो प्रश्न बीजम आह इति तो एकस्मिन एक इति इत्यादि से बताया जा रहा है सामान्य ज्ञान सौनक को है वो किसी से सुन रखा है प्रामाणिक व्यक्ति से सौनक ने सुन रखा है कि एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता ऐसा प्रामाणिक व्यक्तियों से सुन रखा है उन्होंने और वो जो प्रामाणिक व्यक्ति से सुना सुनने से हुआ सामान्य ज्ञान है वही अंगिरा ऋषि के पास आकर के प्रश्न करने का कारण बना कस्मिन् विज्ञाते सर्व इधम विज्ञातम भवति इति इस प्रश्न हा हाँ, तो ऐसा सुन करके रखा था उन्होंने किसी से ये यहाँ पर बताया जा रहा है शिष्ट प्रवादम श्रुतवान सौनक इत्यादि से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल अच्छा हाँ कल एक तारीख है और स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का निर्वाण महोत्सव है तो इस समय थोड़ा सा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा ना उनके प्रति सुबह के स्वाध्याय के समय ही तो स्वाध्याय के समय ही रखेंगे तो स्वाध्याय नहीं चल पाएगा थोड़ा कठोपनिषद का पाठ करेंगे थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो ये कार्यक्रम होगा स्वामी कृष्णानंद जी की पुण्यतिथि है कल